Shri Ram Shri Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram नाम अर्थ नाम, रसा नाम वर्णसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक विदेह तनया पद पुंडरीकम् पदपुंडकशौरसौरभ सहित योगी चित हृतापमश मुनिहंस से्यं सन्म्मा परीपी पराग दूरवाद कितनु तरुण्य ने हे मांबर वर कंदर्प कोटि कमनी किशोर किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जान यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र त्र त्रतमस्तकाजनी बास्पारीपूर्णचन मृतिम माक्षक गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमन मदापाराणसीपति भज विश्व सच्चिदानंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्र विनाशा श्रीकृष्णा वुम श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मुकुरसुधा वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गौ के हनुमत हो सहाय लेख सदा सुधी दीम की सहज दया के धाम जननी जनक राज के प्रभु श्री सीता श्री सीताराम स्री जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय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 श्री राधे राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महा भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मयी माताओं हम लोग श्री मदन लाल जी डालमिया और श्री नटवर लाल जी के पावन सानिध्य में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा के गायन का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान शिव आशुतोष की पावन चर्चा हो उसके पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले सीताराम जय राम, सीता, राम सीता, राम, राम सीता राम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीता सीताराम जय सीता राम जय सीता राम,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 Sita Raman, Sita Ram Jee, Sita Raman, Sita Ram Jee, Sita Raman, Sita Ram Jee, Sita Raman.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 राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीताराम सीताराम सीता राम कि नाम लेत जग मही कर लेत जग माही सकल अमंगल मूल न सकल, सकल अमंगल मंगल मूल न सही करतल हो पदार्थ पदारथ चारीत आए पदार्थ चारे तेसिया राम कहो कामारीसिया राम कह कामारे सीताराम जय सीताराम सीताराम सीता जय सी, सीता सीताराम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम राम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम अशरण शरण दया के धामण शलन... शरण दया के दाम मुझे भरोसा आपका नाम मुझे भरोसा आपका, आपका नाम। नाम। राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम करुणा कर करुणा कर अपना लो राम बना कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम सीकारा Necessary. Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai ho Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram.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 श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सभ संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्या्या्याम नम पार्वती पथ हर हर महादेव महान बिनु छाथ पद ने बिनु छद ने आनो जर हे आ, आ, आ, आ रहे राम भगत कर लक्षण यदत लक्षण ए लक्ष हो बु जल गे राम bhagat khelan chana e u बेश्वर, बेश्वर, भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है क्योंकि भगवान श्री राम की भक्ति शिवजी के मन में है उनके जैसा श्री राम भक्त कोई दूसरा नहीं है शिवसम को रघुपति व्रतधारे चाहे राम जी का जन्म हो तो शंकर जी उपस्थित श्री राम जी का विवाह हो तो शंकर जी उपस्थित जहां जहां भी श्री राम जी की लीला होती है शंकर भगवान उपस्थित हो ही जाते हैं चाहे प्रकट रूप से रहें चाहे अप्रकट रूप से रहें राम जी के विवाह में तो आ ही गए प्रमुख रूप से सबको मार्गदर्शन देने के लिए इसीलिए ब्रह्मा जी हों तो भी शंकर जी ही समझाते हुए दिखाई देते हैं शिव समुझाए सब जनिया चरज भोलाहु हृदय विचारऊ धीर धरी सिय रघुबीर विवा आ, आ, आ, आ। यह तो भगवान शिव का एक पक्ष है कि वे श्री राम जी की लीला में सानंद सम्मिलित होते हैं दूसरा पक्ष ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को भगवान शिव मिटा देते हैं जो ज्योत करी कुमारी तुम्हारी जो ज्योतप करी कुमारी, तुम्हारी ज्योतप करी कुमार अरे तुम्हारे हावी में सक त्र पुरारी jo tap kare tab gar kumare tumhari jo tap jo samjyo tak kare aa jo tap kare tap karhi jo tap kare अगर तुम्हारी कुमारी तपस्या करें तो भगवान शिव भावी को मिटा देंगे अब चलो भगवान शिव से यह पता तो लग गया कि भावी को भी मिटा देते हैं ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को मिटा देते हैं पर शिवजी से किसी ने पूछा कि आप सती जी को नहीं समझा सके और वहां भी यही समस्या है भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञान उरया और राम जी के यहाँ महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम दे बचन मोर तजिला गृह परिहर सील सहे भगवान शिव से प्रार्थना की पर शंकर जी ने कहा हम असमर्थ हैं अरे और तो और श्री भरत जी रुद्राभिषेक करते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं पर उनकी भी प्रार्थना शिव जी नहीं सुनते तो शिव जी क्या भावी मिटा नहीं पाते शिवजी ने कहा भावी दो तरह की होती है एक भावी तो वो जो प्रारब्ध जन्य भावी हो और दूसरी भावी वो जो भगवान की इच्छा से जुड़ी हुई हो तो भगवान की इच्छा जिससे जुड़ी हो उस भावी को हम नहीं मिटा सकते चाहे सती जी की भावी हो चाहे नारद जी की भावी हो भरत भरद्वाज कौतुक को सुनऊ हर इच्छा बलवान और चाहे माता कैके की भावी क्यों न हो भावी बस वसन जान कछुराओ चाहे महाराज दशरथ की ही भावी क्यों न हो सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ और चाहे राजा प्रताप भानु की ही भावी क्यों न हो तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय आप न आवे ता पाही तहा ले जाए और प्रताप भानु चक्कर में पड़े जय रिपुछय सोई रचिन उपाऊ भावी वसन जान कछु राउ और अंत में जब ब्राह्मणों का श्राप मिल गया तब ब्राह्मणों ने भी कहा भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूसन तोर तो इस इन सब भावियों को शंकर जी नहीं मिटा सकते हाँ ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा देते एक दिन ब्रह्मा जी बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए माता पार्वती से प्रार्थना की माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं प्रणाम किया आसन पर बिठाया कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी ब्रह्मा जी बोले हम बड़े परेशान हैं परेशान क्यों और किस से ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शंकर भगवान से बहुत परेशान हैं बावरो रावरो न भवानी बावरो रावरो न भवान बाबरो न भवन दानी बड़ो दिन दये देन बेद बड़ाई भानि नबा बब बाबराबर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान क्यों ये बड़े दानी हैं तो कब बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है दानी बड़ो दिन देत प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं पर दिन देत दये बिनो जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते कोई भी गया अजय शंकर जी की यहां बड़ी सुविधा है कुछ मंत्र न आता हो गाल बजा दे गाल बजाने से ही प्रसन्न अजा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को आक धतूरा जो चढ़ाना हो अजा और इतने ओढ़र दानी द्रवत पुनीत हो रहे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं एक बार शिवरात्रि का पर्व सभी लोग जाग रहे थे तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या दूसरे किसी गांव में जाने लगा रास्ते में एक मंदिर मिला सोचा विश्राम कर लें। दो क्षण के लिए बैठ गया मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का अब मंदिर में भी क्या मिले चारों तरफ खंभे ऊपर छत बीच में शिवलिंग अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला ना प्रसाद आग धतुर कोई चढ़ा गया था अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते मुकुट मिल जाता धनुष बाण मिल जाता श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती कुछ न कुछ तो मिलता पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं तो कागवा महाराज मंदिर भी मिला तो आपका चलो जो भगवान की इच्छा है उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया अरे बोले वाह वाह वाह तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार ले अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे तो अंत में उसने निश्चय किया शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ वैसे ही आवाज आई वरदान मांगो हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है तब तक देखा कि शायद भगवान शंकर ही नीचे उतर के आया बोले महाराज क्षमा करो भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं वरदान मांगो महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे शिवजी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया किसी ने जल चढ़ाया किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई पर धन्य हो तुम तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया ऐसा तो शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं मां एक आदमी नाम सुनकर गया पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले लौटने लगा पर शिवजी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना ठीक जगह आए हो मांग लो थोड़ा मत मांगना धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में तीन लोक बस्ती में बसाए आपसे भी लोक बस्ती में बसाए आप बसे भीरान धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय धन धन भोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में धन धन भोला ना तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने तीन लोक बस्ती में बसाए तीन आ, लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीनाने में धन धन भोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं भरा धन धन भोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं भर भरिया खजाने में खजाने में खजाने में धन धन भोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धनधन भोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़ो बड़े दानी हैं प्रत्येक दिन देते हैं लेकिन दये बिनू हमारे दिए बिना देते हैं जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं हम बड़े दुखी हैं यह नहीं है शिव जी कहते हैं जाओ दिया अब यह कह देना तो बहुत आसान है लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जुम्मेवारी है देने की जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं? पर यह पूछते ही नहीं है चलो आगे तुम भी करो भोजन तुम भी करो तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं दानी बड़ो दिन देत दए बीनु वेद बड़ाई भानी बावरो राव रो न बबा रो रवा भब बा रावरो ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जिनके भाल लिखी लिपि मोरी और यह लिखा सुख की नहीं निशानी तिन रंग को नाक संवादत हो आयो नकबानी बावरोवरो भवान जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है वो पहुंच जाते भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर ऐसे उदार जाओ दिया जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया ना दिया सवार ने अब ब्रह्मा जी कहे इनकी बात को टाले कौन तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारी तो नाक में दम हो गई हो आयो नकबानी इसलिए एक प्रार्थना है क्या शिव की दई शिवजी की दी हुई संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होती है यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी बावरो रावरो ना है बबा बाब रो ना है राबा भीख भली मैं जान ना है। वान रे नवावर बवा मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूं ये इस्तीफा आप ले लो और आप क्या करोगे ब्रह्मा जी ने कहा हम शंकर जी वाला काम करेंगे भीख भली मैं जानी भीख मांग भाऊ खाएं हम भी भीख के गुजारा करेंगे अब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्थिति की तब पार्वती माता मुस्कुराए प्रेम प्रशंसा अरुव्यंग जूत आ, आ, आ सुनी सुनि विधिकी बरबा सुन विधि तुलसी मुदित नहीं मन, मन जगत मा तुम सुकानी बावरोना बाबर रावरो ना भवान बाबर बवान ना ना, ना बबाना बावा। बावा ना बबा। पार्वती माता मन ही मन खूब प्रसन्न हुई कि यह तो शंकर जी की स्तुति कर गए पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप चिंता न करो भगवान शंकर का तो ऐसे ही चलेगा और तो आपके यहां जो अव्यवस्था हुआ करे वो आप हमें बता दिया करो भगवान शंकर ऐसे दानी हैं ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा सकते हैं यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इसीलिए जिनका काम कभी ना बन रहा हो कहीं ना बन रहा हो वे भगवान शिव की प्रार्थना करें उनका काम बनेगा अवश्य बनेगा ऐसी इनकी विशेषता है और भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति है अपने लिए कुछ चाहते नहीं हैं हां एक ही चाव है राम जी की लीला जहां होती वहीं पहुंच जाते हैं राम जी के चाहे जन्म की लीला हो चाहे विवाह की लीला हो और चाहे रण लीला हो शंकर जी ने सबको समझाया पर आप आश्चर्य करेंगे रावण को नहीं समझाया रावण के यहां समय से पहुंच जाते हैं पूजा कराने वेद पढ़ें, विधि संभु सभीत पुजावन रावण सौ नित आवे शंकर जी ठीक समय से पहुंच जाते हैं गुरु जी हैं पूजा कराने पहुंच जाते हैं। अच्छा रावण से शंकर जी इतना डरते हैं अच्छा डरते हैं तो क्यों डरते हैं हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान शिव रावण से क्यों डरते हैं डरने का कारण है क्या यह हमारे घर ना आ जाए यही डर है इसलिए पूजा कराने ठीक समय से पहुंच जाते हैं क्यों क्योंकि रावण अगर आएगा एक दिन रावण गया शंकर जी के पास तो कैलाश पर्वत उखाड़ा अब हलचल मची कैलाश हिला तो सभी हिलने लगे पार्वती जी ने कहा कि बाबा यह क्या हो रहा है शिव जी ने कहा चेला आया है और रावण जैसा चेला आए और हलचल न मचे गुरुजी के यहां यह हो ही नहीं सकता रावण से किसी ने कहा क्या कर रहे हो रावण बोला प्रणाम कर रहा हूं यह प्रणाम किस तरह का प्रणाम तो वैसे किया जाता है कि कोई शंकर जी के चरणों में सिर रख के प्रणाम करे और शंकर जी उसे उठाए अज ऐसा ही होता है प्रणाम पर यह तो प्रणाम ऐसे कर रहा है कि कैलाश पर्वत उखाड़ेगा उठाकर सिर पर रख लेगा और इसका अर्थ यह है कि मैं ऐसा शिष्य नहीं हूं जिसे गुरु लोग ऊपर उठाए मैं तो ऐसा शिष्य हूं जो गुरुजी जी को ही ऊपर उठाए हुए हूं तो शिव जी ने कहा कि चेला आया है और यह आते ही इस तरह से तो प्रणाम करेगा फिर मांगना शुरू करेगा इतना तो नहीं तो सिर काटते अब शंकर जी मना करें तो एक सिर तो है नहीं दस सिर हैं एक एक करके काटेगा ये तो अब दस सिर तक काटे यह जो रक्त है कितना खराब लगता है अपने ही घर पर तो शिवजी सोचते हैं कि हम ही चले चलें इसके पास बहुत डरते हैं कि कहीं ये ना आ जाए वेद पढ़े विधि संभूषावन रावण सोनित आवे रावण सोनित आवे रावण रावण आवे रावण रावण आवे तो शिवजी नित्य तो आते पर किसी एक दिन भी रावण को समझाया नहीं क्यों नहीं समझाया शिवजी ने कहा कि देखो दोष होता तो दूर हो जाता इसका यह दोष है नहीं इसका यह स्वभाव है इसीलिए राम शंकर जी ने रावण को समझाया ही नहीं कभी नहीं समझाया और लोग समझाते रहे और समझाकर हैरान परेशान होते रहे पर शिवजी नहीं समझाते कहते रावण का स्वभाव ऐसा है अब एक दिन की बात शंकर <clears throat> जी रावण को कभी नहीं समझाते और रावण की विचित्रता यह देखो कि कभी वह राम जी का नाम नहीं लेता कभी नहीं लिया जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है कहो तप सिन के बात बहुरी जिनके हृदय त्रास यती मोरी भू परे कर गहत अकाशा लघु तापस कर बाग बाघ बिला अपना ऐसे ही काम चलाता है बड़े तपस्वी का क्या हाल है छोटे तपस्वी का क्या हाल है धोखे से भी नाम ना निकल जाए अच्छा शंकर जी उसे कभी नहीं समझाते तुझे जो मन में आवे सो कर और वह भी ऐसा विचित्र कभी राम जी का नाम ना ले और शंकर जी राम, राम, देख राम चरित रन रंगा देख राम रंगा देखा चरित्र देख राम चरित्र राम जी और रावण का युद्ध हुआ शंकर भगवान देख रहे हैं रावण ने कभी नाम नहीं लिया यहाँ तक अंगद जी भी गए और अंगद जी ने कहा क्या मेरी सभा में कोई बलवान नहीं है जो तुमसे लड़ सके रावण बोला तुम कटक मांझ सुन अंगद मोहसन भी रही कवन जो धाबद क्या हमारे यहाँ कोई बलवान नहीं है हैं? तव प्रभु नारी बीरबल जीना तव प्रभु नारीना अनुजुख दुखी मलिन अनुजुख तुम्हारे स्वामी तो प्रिया भी रही हैं इसलिए बलहीन हो गए और उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनके दुख से दुखी है इसलिए वो बलहीन है दोनों निपटा दिए ना राम कहा ना लक्ष्मण कहा कभी नाम ही नहीं लेता तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो तुम और सुग्रीव तो नदी किनारे के पेड़ हो नदी की जिस दिन तेज धारा आ जाएगी उसी दिन उखड़ कर बहते चले जाओगे और हमारा भाई बंधु हमार भीरू अति सौ बड़ा डर है वो और रही नलनील की बात कारीगर अच्छे हैं शिल्पी कर्म जाने ही नलनीला तो हमारे सभा में जामवंत जी अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा बूढ़े हो गए हैं वो क्या सू की हो अव समरा रूढ़ा शिल्पी कर्म जा नहीं नल नीला तो कोई बलवान नहीं है रावण ने कहा कोई नहीं लेकिन उल्हा एक है उसका नाम बताओ नाम हमने भी बहुत पूछा पर उसने बताया ही नहीं तो काम बताओ आवा प्रथम नगर ये ही जा रहा जो नगर जलाकर चला गया बस वही वीर है तो रावण यहां न राम जी का नाम लेता है न लक्ष्मण जी का कभी नाम लिया ही नहीं लेकिन जिंदगी भर नाम नहीं लेने वाला रावण अंत में नाम लेता है जब राम जी का अंतिम बाण लगा तब कहा राम रन तो पच तो रेना राम रन तो पच का राम रन का रन तो रामन तो तारे तारे तारे। गर्जे मरत घोर रव भारी कहा राम रन हतों पचारी राम जी का नाम लिया शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी जीवन भर तो नाम नहीं लिया पर अंत में तो ले लिया रावण से पूछा कि जिंदगी भर नाम क्यों नहीं लिया रावण बोला काम करने की मजबूरी थी उल्टे सीधे काम करता था तो मैंने सोचा राम जी का नाम ना लो ये नाम लेकर ऐसे काम तो ना करूं लेकिन अब अब काम करने के लिए शरीर ही नहीं रहा तो राम जी का नाम ले रहा हूं और राम जी का नाम ले रहा हूं तब जा रहा हूं अच्छा लोग सोचते हैं कि अंत में राम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा क्या कई बार लोग हंसते हैं ये तो बहलाने फुसलाने की बातें हैं ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन भर पाप करने वाला और अंत में नाम ले ले और मैं आपसे सही कहता हूं यह होता है जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ने न जाए बीच में कभी चला गया कभी नहीं गया और अंत में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे तब उसे कोई फेल नहीं कर सकता वह पास होगा ही क्योंकि लिखा सही है भले ही बगल वाले को देख के लिखा हो पर उसने लिखा सही है इसलिए वह पास हो जाएगा इसी तरह अंत में नाम लेने वाले पास हो जाते हैं भले ही वे औरों की नकल करके ऐसा कर देते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से भगवान का नाम ऐसा है कल्याण कर देता है पर रावण को शंकर जी ने कभी नहीं समझाया करत राम विरोध सठ बारक नहट क्यों ई शंकर जी ने कभी नहीं समझाया एक बार भी नहीं रोका न ठोका बल्कि वे तो राम जी की रणलीला देख रहे हैं अब राम जी बैठे हैं अब रणलीला में कोई ना कोई मरता है मरता है तो फेंका जाता है महा महा महा मुखिया जे पाव महा मोपिया पाव महा मोतिया मुखिया गही प्रभुवास चलाब कहीं विभण ते नामा काई विभीषण के नामा हूं राम निज धाम तेन राम राम दे राम जी उनको भी अपना धाम दे देते जाओ पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि बड़े बड़े राक्षसों को भेजते हैं भगवान के पास और भगवान उनका नाम पूछते हैं कि ये कौन है विभीषण जी उनका नाम बताते महाराज ये बड़ा भयंकर राक्षस है धूम के तु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय भगवान नाम पूछकर अच्छा इन्हें हमारे धाम को भेजता एक राक्षस को हमारे धाम को भेजता पार्वती जी ने कहा कि इनको धाम क्यों भेज रहे हैं भगवान शिव जी ने कहा पार्वती हमने समझ लिया है भगवान से पूछ भी लिया है ओमा राम मृदुचेत करुणा कर माराम मृदु करना करमाराम मृद मृदु चित मृद चेत चित करु कर, कर उमाराम मृद करुणा करुणा कर उमाराम मृतोषी उमाराम कर उमाराम मृत पार्वती जी भगवान राम इतने कृपालु हैं ये करुणा निधान हैं मृदुल चित्त हैं और इन्होंने ये निश्चय किया कि हम अपने भजन करने वालों को अपने धाम भेजेंगे महाराज ये राक्षस कौन सा भजन करते है? ये भगवान के भक्त नहीं हैं दास नहीं हैं सखा नहीं हैं सेवक नहीं हैं ये तो किसी किसी काम के नहीं है शिव जी ने कहा कि हमने समझ लिया उमा राम मृदुचित करुणा कर बैर भाव सुमिर ही मोहि निश्चर राम जी कहते हैं ये बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं अब बोलो बैर भी भाव है पर बैर भाव से स्मरण करने वाला सदा स्मरण करता है एक दो क्षण के लिए नहीं बराबर भाव सोमी रही मोहिनी सीचर इसीलिए शंकर भगवान यह दृश्य बराबर देखते हैं पूरी रणलीला देखी अंत में रावण का मरण हुआ और जब रावण का मरण हुआ तो सब देवता बधाई देने आए और सब ने आकर कहा आपकी बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा पर शंकर जी तब नहीं आए करी करी बिनती सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान ज्ञानी सुअ सर आए वो शो सुजा जब देवता स्तुति करके चले गए तब सुजान संभव आए इसका अर्थ क्या कि अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए और शंकर जी आते ही क्या कहते हैं माम भी क्षय रघुकुल माम भी क्षय रघुकुल नायक जाप रुचिर कर सात सायक माम भीरक्ष रघु पुल नायक रघुपुलक शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो और देवता आए तो कह गए कि ये बड़ा अच्छा हुआ आपने रावण को मार दिया अब हम निश्चिंत हैं आपने कुंभकर्ण को मार दिया अब हम निश्चिंत हैं आपने मेघनाद को मार दिया अब हम निश्चिंत हैं और शंकर जी कहते हैं मामा भी रक्षा हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो अब यह दो तरह की बात देवता अजान है रावण का मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है कुंभकर्ण का मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है मेघनाद का मरना भी यह एक व्यक्ति के रूप में यह बुराइयां मिट गई समाज सुखी हो गया लेकिन व्यक्तिगत बुराइयों को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना प्रभु मुझे रावण से बचाओ तो रावण तो मर गया मर तो गया लेकिन रावण एक रूप में रह गया मोह दस ये रावण मोह के रूप में रह गया है महाराज और कुंभकर्ण भी रह गया है तद अहंकार पाकारि जित काम विश्राम मेघनाद काम के रूप में कुंभकर्ण अहंकार के रूप में रावण मोह के रूप में ये तीन विकार रह गए हैं मोह अहंकार और काम इनसे बचाओ माम रघु कुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर अच्छा बात भी सही है कि रावण के मरने से अगर समस्या का समाधान होता तो हो गया होता अपने यहां तो रावण हर साल मरता है हम लोग प्रचार भी करते हैं तो यही कहते कि हमारे यहां का रावण देखो कितना ऊंचा है रावण भी इतना ऊंचा नहीं था जितना ऊंचा रावण हम बनाते हैं हर साल लेकिन उसका मिटना समस्या का समाधान नहीं है शिवजी विचारक हैं, शिवजी कहते हैं कि मेरी रक्षा तो मोह के द्वारा हो ये मोह का रावण हमें सताता है महाराज और यह सब रोगों की जड़ है इसी को मिटा दो इस मोह को मिटा दो इस अहंकार को मिटा दो मेरे मन से काम को मिटा दो माम अभि रक्षा रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सहायक भगवान आश्वासन देते हैं और शिव जी कहते हैं नाथ जब वहीं कौशल पूरी हो तिलक तुम्हार जब आपका राज्य तिलक होगा तब मैं देखने आऊंगा भगवान ने मानो मौन स्वीकृति दे दी तो शंकर जी राम जी की रणलीला भी देखते हैं बाल लीला भी देखते हैं विवाह लीला भी देखते हैं और जब राज्य तिलक होता है उस छवि को भी देखते हैं शिव जी उस समय भी आते हैं जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा है प्रथम तिलक तिलकब्रेष्ठ मुनि की ना प्रथम बसे मुने की ना प्रथम अब राम जी सिंहासनासीन हुए पर अकेले नहीं वे श्री सीता जी के साथ सिंहासनासीन होते हैं सीता जी के संग हां क्यों राम जी से पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है बाद में भी बादशाह हुए हैं अनेक इतिहास में प्रमाण जिनके तमाम हैं पर रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें यही रही परंपरा लगाना विराम है पर सीता को संग लेके बैठे राज सिंहासन ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है श्री सीता जी को सिंहासन पर साथ बिठा के राम जी बैठे अब यह देखकर वशिष्ठ जी ने सबसे पहले तिलक किया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना और जो परंपरावादी ब्राह्मण उनसे भी कहा कि चिंता मत करो तुम भी तिलक करो पुण्य सब विप्रण आय सुदीना सुत विलोक हरसी महातारी बार बार आरती उतारी ऐसे राम जी एकमात्र राजा है जो श्री सीता जी को सिंहासन साथ बिठाकर चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और उस समय सब लोग आए भगवान शिव भी आए जब वेद भगवान की स्तुति करके गए बंदी बेश बेद सब जब वंदी वेश में वेद आकर भगवान की वंदना करके गए ज्ञानी सुअवसराम पे हुं शंभु सुजान सुजान और शंकर जी ने आते ही प्रार्थना क्या की शिव जी ने कहा जय जय जय जय जय राम रामा रमनम समनम भवताप भयाकुल जनम जय राम जय राम रामा रमन samanam hey uh, jay ram ramana samanam hey jay ram ramana samanam hey uh, jay ram ramana samanam hey uh, jay ram राम जय जय राम राम रमन समन भवता बभया पुन पाई जनम जय रमण समरम Jai Ram, Ram Ram Nam Ram Nam Jai Ram, Ram Ram Nam Ram Nam Jai Ram Jai Ram Jai Ram Ram Ram भगवान शंकर राम जी की स्तुति करके प्रसन्न होते हैं ऐसे देवाधिदेव महादेव सर्वत्र श्री राम कथा में दिखाई देते हैं चाहे राम जी की जन्म लीला हो चाहे राम जी की विवाह लीला हो और चाहे राम जी की रण लीला हो और चाहे राम जी की राज्य लीला हो शंकर भगवान सदा उपस्थित दिखाई देते हैं अब रही इनके वैशिष्ट की बात तो इनकी विशेषता की एक बात तो सुनो वही है काशी के किसी विद्वान ब्राह्मण को संतान नहीं थी उस विचारे ने तपस्या की बहुत दिन तक तप किया एक दिन देवाधिदेव महादेव शिव प्रसन्न हो गए वरदान मांगो ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज और तो सब कुछ है संतान नहीं शिवजी ने कहा सुपुत्र चाहते हो या कुपुत्र बोला महाराज दोनों का अंतर बताओ तब फिर हम अपनी मांग रखें शिवजी ने कहा अंतर यह है कि सुपुत्र जिएगा कम पर तुम्हें सुख देगा और कुपुत्र की आयु बड़ी लंबी होगी पर तुम्हें दुख ही दुख देगा समझ लो ब्राह्मण ने सोचा कि ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा कहा कि बाबा आप हमें सुपुत्र दे दो शंकर जी मुस्कुराए ठीक है सुपुत्र मिलेगा पर उसकी उम्र पांच वर्ष रहेगी शंकर भगवान अंतर्धान हो गए ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी ब्राह्मण के घर बालक ने जन्म लिया बड़ा सुंदर बालक चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ता जाता और ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता जाता क्योंकि पता था पांच साल ही रहेगा एक वर्ष जब उम्र में शेष रह गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो किसी महात्मा से पूछना चाहिए तब तो वे संत से पूछने गए कि मुझे क्या करना चाहिए संत ने कहा कि देखो किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से ही उम्र बढ़ सकती है तो हमें सिद्ध संत मिलेंगे कहां तुम तो सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो कोई ना कोई मिल ही जाएगा सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो ठीक है अब वो सभी को सिद्ध मानने लगा गंगा जी किनारे एक कुटिया बना ली बालक को लेकर वहीं रहने लगा अब बालक से कह दिया कि तुम्हें मार्ग में जो भी दिखे तुम सबको प्रणाम करो नर नारी निकरे जीते जुवा वृद्ध अरुबाल गो गज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल आवत देखे दूर ते जोर दो हाथ पुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी महिमे माथ सबको प्रणाम करता कोई भी निकले एक वर्ष पूरा होने को था बालक का नित्य का नियम था सबको प्रणाम करना लेकिन बालक की उम्र में जब चार दिन शेष रह गए फिर भी निराशा तीन दिन शेष बचे तो सप्तऋषि आ गए मुनी मंडल को महि में पर के द्विजालक दंड प्रणाम किया मुनि मंडल को महि में पर के ज दंड प्रणाम किया चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया ऋषियों ने आशीर्वाद दिया चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजी भव चिरजी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया चिरजी वि भव चिरजी भव चिर भव आशीर्वाद मिला बालक को चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भव और सातों ऋषियों ने सात बार कहा ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे पिता की आंसू निकल आए हाथ जोड़कर बोला कर जोड़ पिता बोला कि किमी होंगे सत्या आपके वचन कहे इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन तीन रहे तीन रहे तीन रहे तीन इस बालक की उम्र में दिन तो तीन बचे और आप आशीर्वाद दिए जा रहे हो चिरंजीवी भी भव चिरंजी भी भव चिरंजी भी भव शब्दियों ने कहा तीन दिन हां है तुम्हें कैसे पता यह किसी देवता का दिया हुआ बालक है उसका नाम बताओ नाम तो नहीं बताएंगे आप उनसे झगड़ा करोगे अब सप्तषि एक दूसरे का मुंह देखें कि अब क्या हो अब तो अपन से निकल ही गया है निकल ही गया है अंत में सप्तषियों ने निर्णय करके उस पिता से उस पुत्र को मांग लिया इसका कल्याण चाहते हो तो हमें दे दो ठीक है महाराज हम तीन दिन पहले ही आपके साथ भेज देते हैं इसकी उम्र बढ़ जाए तो ठीक है अब सप्तषि अपने साथ ले गए पर सप्तऋषियों को तो किसी तरह चैन नहीं था ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे दूसरे दिन सवेरे सवेरे बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया बालक प्रदान कीनो प्रदान कीनो करके कठिन हिया बालक प्रदान की बालक बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया बालक, बालक प्रदान की नो करके कठिनिया ऋषियों ने, ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया उन्होंने क्या किया? दूसरे दिन सप्तऋषि सवेरे सवेरे उसे ब्रह्मा जी के यहां ले गए कहा कुछ नहीं पहले सप्तषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी और पीछे उस बालक ने प्रणाम किया सुब्रह्मा जी उसे देखकर बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव त्रिशी बोले अब कुछ नहीं कहना लौट चलो सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली अपनी बलाटली अपनी बलाटली अपनी बलाटली अपनी बलाटली चलो हमारी भी बलाये उतर गई सिर से क्यों हमने एक दिन पहले कहा था चिरंजीवी भव शंकर जी आज कह रहे हैं ब्रह्मा जी आज कह रहे हैं चिरंजीवी भव चिरंजी विभाव चिरंजीवी भव तो ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे लोग यही कहेंगे कि तुम सप्त होकर झूठ बोलते हो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे तो हम झूठे अब ब्रह्मा जी ने पूछा बात क्या है सप्तषि बोले आप यही समझो ब्रह्मा जी ने कहा हमें क्या समझना कि जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया है इसकी उम्र में दो दिन शेष हैं और आपने कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव अब तो ब्रह्मा जी का भी दिल धड़कने लगा हम यह मुसीबत हमारे पास काहे को ले आए सप्त ऋषियों ने कहा कि इसी तरह हम फंस गए थे कल हमें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था तो हमने आपसे आशीर्वाद दिलवा दिया और इसीलिए अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जानो आशीर्वाद भी आपका ही है ब्रह्मा जी ने कहा कि तो हमें सोचने दो ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोच कर तुरंत बोले अब एक ही है ये इसका निदान कर सके भावियों टी टे त्रपुरारी त्रिपुर भावियों में टे सक त्रिपुरारी त्रिपुरा प्रफुरा भावियो में सक प्रफु हाव्यू में सक प्रफु देवादिदेव महादेव भगवान शिव इस भावी को बिठा सकते हैं एक दिन तो ब्रह्मा जी के यहां बीत गया अब दूसरे दिन गए अंतिम दिन तीसरा दिन शंकर जी के यहां गए तब तो पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया फिर सप्तषियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस बालक ने प्रणाम किया तो शिवजी ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया फिर सब सप्तषियों को आशीर्वाद दिया और पीछे वह बालक भूतल पर वो लकुटी की नाही, ना नाही, ना, ना, ना भूतल पर लकुटी की वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा देवादिदेव महादेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम और शंकर जी ने जो उसे देखा वे भी अपनी मस्ती में पंचानंद से पांच बार बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी अब जो शिवजी ने आशीर्वाद दिया शिव ने भी नीत हंस के मुख पंच से कहो शिव ने भी नीत हंस के मुख पंच से कहो शिव ने भी नीत हंस के मुख पंच ऐसी कहो नीत हसके मुख पंच कहो जीव सुत रहो चिर सुत रहा चिरजीव सुख रहो चिर जीव सुत रहो सुत रहो चिर सुत रहो चिर सुत रहो चिरजीब सुत रहो ब्रह्मा का भार ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया ब्रह्मा, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ऋषियों ने ने ने क्या क्या किया किया मुनियों क्या किया मुनियों ने क्या किया बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया बालक प्रदान कीनो करके कठिन बना करके कठिनिया करके कठिनिया करके कठिनिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया अब शिवजी ने भी पांच बार कहा चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव अब ब्रह्मा जी हंसने लगे <laughs> ब्रह्मा जी को हंसते देखा तो शिवजी बोले क्या बात है क्या ब्रह्मा जी ने कहा आप ही समझो एक दिन बचा है इसकी उम्र में आज का ही दिन शंकर जी बोले आज का ही दिन हां हवा आशीर्वाद आपने दिया है किसका बालक काशी के उस ब्राह्मण का बालक शंकर जी मुस्कुराए यह तो हमारे ही दिया हुआ बालक शिवजी ने कहा था अब आपके पास आ गया ब्रह्मा जी ने कहा आप ही पास आ गया है आशीर्वाद भी आपका बालक भी आपकी शरण में शिवजी ने कहा मामला तो गंभीर है लेकिन इस बालक को आप मेरे पास छोड़ जाओ और जाओ बालक को वहीं छोड़कर ब्रह्मा जी और सप्तष विदा हो गए शिव ने कहा कि बेटा डरो मत यह शिवलिंग देख रहे हो? जी यहां ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र चढ़ाते रहो बालक वैसा ही करता रहा ओम नमः शिवाय ओ नम शिवाय Namah Shiva Om Namah Shiva Om Namah Shiva Om Namah Shiva नम शिवा बालक इसी धुन में ओ नम शिवा ध्यान लग गया बालक का और इस ध्यान मग्न बालक के गले में समय आने पर फांसी का फंदा यमराज ने डाला और जैसे ही यमराज ने फांसी का फंदा डाला बालक घबड़ा कर झपट कर शिवलिंग से लिपट गया हे देवाधिदेव मुझे बचाओ भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे यमराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए शिवजी ने कहा कि पांच वर्ष मैंने दिए हैं यमराज ने कहा कि सरकार वही तो पूरे हो रहे हैं इसलिए मैं लेने आया इसे शिवजी ने कहा कि तुमने दिए हैं इसे पांच वर्ष या मैंने महाराज दिए तो आपने हैं तो हमारा हिसाब पूरा होगा कि तुम्हारा यमराज ने कहा सरकार मैं आपका हिसाब सुनना चाहता देखो कलयुग सबसे छोटा उससे बड़ा द्वापर द्वापर से बड़ा त्रेता त्रेता से बड़ा सतयुग और चारों युग एक बार आवे तो एक कल्प और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में कई बीतते ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और दस ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक <laughs> दस ब्रह्मा बन जाएं और बिगड़ जाएं तब हमारा एक दिन होता है अब ऐसे दिनों के महीने बनाओ ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष ऐसे पांच वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष यमराज ने तो हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आपके एक दिन में दस ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसलिए हमारा तो भरोसा न करो आप और सज्जनों यही वह बालक मारकंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए मारकंडेय ऋषि जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता ऐसे मारकंडेय ऋषि काशी के उस ब्राह्मण के बालक सदा के लिए अमर हो गए भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया ऐसे हैं देवाधिदेव महादेव शिव भावी में टे सक त्रिपुरा बिस त्रिपुरा रे माव में सक त्रिपुरा दी रे पुरारी पुरारी भू मैट भावियो सखी स भगवान शंकर इसको मिटा देते हैं भावी वैटी सकहीं त्रिपुरानी भगवान शंकर इस भवितव्यता को मिटा देते हैं अच्छा महाराज यह शंकर जी की विशेषता है और शिव जी रहते कहा कैलाश पर्वत पर ऐसे निराले ढंग से रहते हैं कि इनके जैसे ढंग से कोई रहता ही नहीं होगा दुनिया की जितनी विषमताएं हैं सब इनके पास अकेले के पास देखो दुनिया की सबसे बड़ी विषमता है अमृत और विष। शंकर जी के पास दोनों ही हैं, शिव जी के भाल पर चंद्रमा और तो चंद्रमा में अमृत ससी ललाट इसमें अमृत है चंद्रमा में अमृत है तो ऊपर चमचम चमकते हुए चंद्रमा में अमृत और थोड़ा ही नीचे उतरो गरल कंठ उनर सिरमाला गरल कंठ उनर ala garala kalantar ho re nana o nar nar se rama lagarad kant ho re aa कंठ कंठ कंठ में विष यहां भगवान शंकर के विष है ये विष आया कहां से समुद्र का मंथन किया गया तो विष निकला और शंकर जी ने इस विष को ग्रहण कर लिया कि इस विष ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा शंकर जी ने कहा इसलिए नहीं बिगाड़ा क्योंकि राम हमारे पास और विष आया उधर से तो विष और राम मिलकर विश्राम हो गया संसार से तो विष ही मिलेगा तो विष आया संसार की तरफ से और राम थे हमारे पास हमने राम को विष से मिला दिया तो विश्राम हो गया अच्छा शंकर जी विष रखते कहा है कंठ में और इसका अर्थ क्या है कि विष मिले तो अपना भाग्य समझकर गले लगा लो अब हम लोग विश्व को दो जगह रखते हैं या तो मुख में या मन में एक आदमी ने गाली दी अब वो गाली का गरल हमने ऐसा अपने कंठ में बसाया कब जो मिलता है उससे यही कहते हैं तुम्हें तो पता है क्या कहा उसने हम उसने हमें गाली दी उसने हमें गाली दी फिर दूसरे से कहेंगे उसने हमें गाली दी फिर तीसरे से कहेंगे उसने हमें गाली उसने तो एक ही बार गाली दी थी तुमने कितनी बार गाली दी अपने को तो कुछ लोग गरल को मुख में रखते अच्छा जो मुख में नहीं रखते वे मन में रखते मुख से कुछ नहीं बोलेंगे पर मन ही मन मुझसे ऐसे कहा इसने मुझसे ऐसे कहा मन में शिवजी कहते हैं ना मुख में रखो ना मन में रखो अपना प्रारब्ध समझ के गले लगा लो अपना भाग्य समझकर गले लगा लो तो शंकर जी कंठ में रखते हैं विष को और ऊपर भाल में रखते हैं चंद्रमा को और चंद्रमा में है अमृत विष और अमृत एक साथ शंकर जी में दिखाई देते हैं अजय और एक बात सुनो माथे पर जटाएं जटाओं में गंगा जी गंगा धवल धार गंगा धवल धार गंगा धवल धार गंगा धवन गंगा धवन वलार गंगा धवल दारका धव गंगा दबलगा गंगा जी की धवल धारा तो एक और जल गंगा जी के रूप में और ठीक नीचे उतरे तब सेवती सर नयन उघारा उघारा तीसरे नेत्र में ज्वाला अग्नि प्रज्वलित है तो जल और आग एक साथ जहां आग है वहीं पानी है जहां पानी है वहीं आग है और ये दोनों एक साथ जिनमें समाये हो वे शंकर भगवान है विष अमृत आग पानी अच्छा एक बात और भी है शिव जी के गले में जो आभूषण है वे सर्प आग पानी एक साथ विष अमृत एक साथ गले में सांप और शिव के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी उनका वाहन है चूहा चूहा बिचारा डरता रहता है कि सांप कहीं गले से नीचे ना आ जाए क्योंकि ये नीचे आएगा और हम ऊपर जाएंगे ये सांप और चूहा एक साथ पर श्री गणेश जी के भाई हैं श्री कार्तिके जी कार्तिके जी का वाहन है मयूर मयूर कहता चूहे से कि तुम डरते क्यों सांप को उतरने तो दो हम किस लिए हैं तो ये सांप चूहा एक साथ और सांप मयूर एक साथ अच्छा दूसरी बात देखो भगवान शिव का वाहन नंदी बैल पर सवार होकर भगवान शंकर सब जगह जाते हैं बैल और माता भवानी का वाहन सिंह ये शेर और बैल एक साथ शेर और बैल एक साथ और एक बात बताऊं शंकर जी तन में विभूति लगाए ये भूत और भूत एक साथ भूत भूत एक साथ शेर बैल एक साथ सांप, चूहा एक साथ मोर सांप एक साथ पानी और आग एक साथ विश और अमृत एक साथ अच्छा लेकिन आपने कभी देखा कि शंकर भगवान परेशान हो हम लोग तो होते हैं परेशान की कुछ प्रतिकूल लोग मिल जाए तो परेशान होते हैं क्या बताएं कहां से कहां इनका साथ मिल गया पर शंकर भगवान सदा प्रसन्न अजय बाबा प्रसन्न क्यों रहते हो शिवजी ने कहा कि यह संसार तो ऐसे ही चलेगा आग है तो पानी को स्वीकार करना पड़ेगा पानी है तो आग को स्वीकार करना पड़ेगा विष है तो अमृत को स्वीकार करना पड़ेगा अमृत है तो विष को स्वीकार करना पड़ेगा और इसी तरह सांप है तो चूहे को चूहा है तो सांप को और सांप है तो मोर को मोर है तो बैल को बैल है तो शेर को अभूत है तो भूत को स्वीकार करना पड़ेगा तो आप करते क्या हो शिवजी कहते हम किसी एक के पक्ष में नहीं रहते फिर शिवजी ने कहा हम एक दवा जानते हैं उसका सेवन करते रहते हैं तुम पुणि तुम पुणि राम रा, दिन राते राम, रा, दिन राते रा, राम, दिन राति राम राम राम, राम दिन राम राम राम राम नाम दिन राती तुम बोले राम नाम राम राम राम होपर राम राम तेरे दिन दिन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 दिन जपहू आनंद आ राम राम राम तुम कोने राम राम राम दिन राद तुम राम राम राम राम राम राम शंकर जी सोते जागते उठते बैठते एक ही काम करते हैं जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो मानी के बाबा तुलसी की बानी राम राम रखते रहो मानी के बाबा तुलसी, तुलसी की बानी राम राम रखते रहो तुई अक्षर को मंत्र मनोहर कोई अक्षर शरप मंत्र मनोहर मंत्र मनोहर मंत्र मनोहर मंत्र मनोहर मंत्र मनोहर सुमिरत सुमिरत शंभु भवानी राम राम रट ते रहो स्मी रत राम नाम रत ते जब तक रहे जिंदगानी राम राम रत ते जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रत रहो राम जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो और शंकर भगवान निरंतर राम राम राम राम चरित सत कोटिमह ली महेश जी जान सौ करोड़ रामायणों में से भगवान शंकर ने ये केवल दो दो अक्षर चुने हैं राम राम राम ये राम राम रटते रहते हैं और विश्व और अमृत के बीच में आनंद से रहते हैं आग और पानी के बीच में आनंद से रहते हैं क्यों उनका मन न आग के पक्ष में न पानी के पक्ष में न विष के पक्ष में न अमृत के पक्ष में वे तो सदा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बिनु छ विश्व नाथ पद ने विश्व नाथ पद ने राम भगत कर हु राम भगत कर लक्षण Jai Jai Ram, O Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai, Sita Ram, Sita Ram Jai, Sita Ram, Sita Ram Jai, Sita. O oh, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, oh, Sita Ram, Jai Sita Ram.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 seeta ram jai seeta ram shri ram jai ram jai jai ram shri ram jai ram jai jai ram jai jai ram jai jai श्री सीता राम जी महाराज सिय सिया सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जी भगत नह विश्वा श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश नम पार्वती पत हर हर महादेव हे खैर <laughs> <laughs>